राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हम कहां जाएं यह कार्यक्रम मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के अभिभावकों के मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के बारे में कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं जिनमें कई गलत भी हैं ऐसी कई गलत धारणाएं अभिभावकों व बच्चों के माता के मन में बैठ जाती हैं इन्हीं गलत धारणाओं के फलस्वरूप वो बच्चों को सही व्यवहार और सही आदतें नहीं सिखा पाते यह कार्यक्रम इसी संबंध में अभिभावकों को संबोधित है मंजू आज बड़े चौक में बच्चों के लिए मेला लगा है तुम नहीं जाओगी नहीं मीरा मेरा जाना तो मुश्किल है तुम जाओगी मैं क्या मेले में जाऊंगी मोहन को लेकर कहीं भी जाना बड़ा मुश्किल है अरे क्यों मीरा ऐसी क्या बात है अब और क्या बात होगी मंजू मोहन तो दिन पर दिन मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगा है अच्छा ना कोई बात समझता है और ना ही कहना मानता है ओह उसकी तोड़फोड़ और अजीब हरकतों को देखकर कहीं भी आने जाने में बड़ी झिझक महसूस होती है तुमने ठीक कहा मीरा मैं भी अपनी बेटी शीला को मेले वगैरह नहीं ले जा सकती उसके जिद्दीपन नोचना थूकना और कई अन्य असामान्य आदतों से बहुत दुखी हूं बहुत दवा दारू भी की पर कोई अंतर नहीं पड़ा कोई कहता था बड़ी होकर ठीक हो जाएगी लेकिन नहीं यह तो वैसे ही ना समझ रही क्या करें मंजू जब हमारे भाग्य में ऐसे मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे ही हैं तो बस सब्र करके सहन करने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है हेने लेकर हम कहां जाएं कहां जाएं कहां जाएं कहां कहां जाएं कहां कहां जाएं यह समस्या केवल मंजू और मीरा के साथ ही नहीं है हमारे समाज में ऐसे कई बच्चे हैं जो किसी कारणवश मानसिक रूप से कमजोर रह जाते हैं और उनके व्यवहार में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं परंतु यदीन बच्चों के माता-पिता समय पर इनकी पर्याप्त देखभाल करें और इनकी शिक्षा का ध्यान रखें तो अवश्य ही मानसिक रूप से कमजोर ये बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं राधा ऐसी ही एक मां है जिन्होंने सहनशीलता धैर्य और लगन से अपने बेटे सोनू की देखभाल की और उसमें आत्म विश्वास जगाया राधा ने ये सब कैसे किया आईए सुनते हैं कौन है? अरे राधा? आउ आउ आउ आउ आज तो बहुत दिनों के बाद इधार आना हुआ <laughs> बस मीरा बैंड <laughs> अरे सोनू बेटा भी आया है तुम्हारे साथ आओ बेटे नमस्ते मौसी नमस्ते बेटा कैसे हो ठीक हूं मौसी मोहन कहां है आ, मोहन पीछे आंगन में खेल रहा है तुम लोग बैठो मैं उसे बुलाकर लाती हूं मैं खुद उसके पास चला जाता हूं मौसी चलो राधा हम भी पीछे आंगन में ही चलकर बच्चों के पास बैठते हैं अरे बच्चे तो आपस में खेलेंगे हम यहीं बैठते हैं आ, वो क्यों मेरा क्या बात है तुम घबराई से क्यों हो राधा मुझे तो मोहन के पास किसी और को अकेला छोड़ते बड़ी घबराहट होती है अरे कैसी बातें करती हो मीरा मोहन और सोनू बराबर के दोस्त हैं उन्हें आपस में खेलने दो इसमें घबराहट की क्या बात है तुम्हें क्या बताऊं राधा मोहन तो अब कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है अगर खेलते-खेलते गुस्सा आ जाए तो झट मारपीट करने लगता है अच्छा और मारपीट भी ऐसी कि जो हाथ में आए उठाकर मार देता है ओहो और जोर-जोर से काटता है मारता है अच्छा चा, चा, चा, चा, ये तो बड़ी गलत बात है और खतरनाक भी है तो तुम उसे समझाती क्यों नहीं राधा तुम भी समझाने को कहती हो अरे समझाने से अगर मोहन और सोनू जैसे मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे समझने लगते तो और परेशानी ही क्या थी तुम्हें पड़ोस की वो शीला याद है शीला हां अच्छा अच्छा याद आया हां वो मंजू की बेटी ना हां हां वही शीला हां वो भी तो सामान्य बच्चों सी नहीं है अरे उसने तो अपनी अजीब आदतों से पूरे घर को परेशान कर रखा है अच्छा इतनी बड़ी हो गई करीब 13 या 14 साल की है हां हां लेकिन हरकतें ऐसी कि बस थूकना काटना जोर-जोर से रोना चिल्लाना और बेहद जिद्दी भी है अच्छा चलो रहने दो इन बातों को तुम अपनी कहो सोनू अब कैसा है <laughs> मेरा बहन तुमने तो सोनू को मेरे ख्याल कोई 1.5 साल के बाद देखा है ना हां तो तुम्हे उसमें कुछ फर्क लगा अरे राधा मैं तो तुमसे खुद ही कहने वाली थी देखने में तो सोनू में काफी सुधार दिख रहा है हम उसने बड़े तमीज से बात की और समझदार भी लगा हां मीरा अब पहले जैसा जिद्दीपन चंचलता और तोड़फोड़ ये सब सोनू में बहुत कम हो गया है ये व्यवहारिक परिवर्तन सोनू में आया कैसे राधा क्या तुमने सोनू को कोई दवा वगरा दी है या कोई और मा मा जरा मेरी किताब पकड़ो मैं गुसल खाने जा रहा हूं लाओ बेटा सोनू लाओ दो अपनी किताब हाँ और देखो गुसल खाना आंगन के कोने में है हाँ मा मैंने ढूंड लिया मैं चला जाओंगा अच <laughs> हे सोनू क्या अपने आप खुद से खाने हो आएगा बटन वगैरह ठीक से खोल बंद भी कर लेगा हां मीरा ये सब काम तो अब करने लग गया है वैसे अब 11 साल का भी तो हो गया है हम अरे क्यों हैरान क्यों हो रही हो क्या मोहन ये सब काम स्वयं नहीं करता वो भी तो इसके बराबर की उम्र का ही है हां राधा है तो दोनों बराबर के लेकिन मोहन के जिद्दीपन तोड़फोड़ और दूसरी व्यवहारिक परेशानियों से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती कुछ काम सिखाने की हिम्मत और समय रहे कहां जाता है हां मीरा मेहनत तो मुझे भी काफी करनी पड़ी सोनू के साथ कभी कुछ सिखा पाई हूं अच्छा यह बताओ न, क्या तुमने मोहन को कोई भी काम सिखाने की लगातार कोशिश की अह जहां तक कोशिश की बात है तो बहन सच पूछो तो मुझे इसे कुछ जोर देकर सिखाते डर भी लगता है सिखाने में डर लगता है अरे डर कैसा मेरा यही डर के मैं ज्यादा जोर दूं और इसकी दिमागी हालत और बिगड़ जाए तो बस और भी ज्यादा मुश्किल ना आ जाए सुनो मेरा यह तुमसे किसने कहा किस समझाने से इन बच्चों की दिमागी हालत बिगड़ जाती है किसी के बताने की क्या जरूरत है यह तो सभी जानते ही हैं दिमागी पिछड़ापन तो है ही इन बच्चों में उस पर ज्यादा दबाव डालो तो खराबी आना स्वाभाविक है नहीं मीरा यह तुम्हारा विचार बिल्कुल गलत है यह धारणा और ऐसी कई अन्य धारणाएं हैं जो जब हमारे मन में बैठ जाती हैं तो हमारा इन बच्चों के प्रति व्यवहार भी असामान्य हो जाता है हम यह अक्सर सोचते हैं कि मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को कुछ भी सिखाना या समझाना असंभव है और दूसरे जैसे कि तुमने अभी कहा कि इन्हें समझाने की ज्यादा कोशिश करने से इनके मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है हां हम यह भी सोचते हैं मीरा कि हकीम वैद्य यह डॉक्टर की दवा देने से मानसिक पिछड़ेपन का इलाज हो सकता है और इनकी असामान्य आदतों को भी दवा से ही ठीक किया जा सकता है लेकिन नहीं ऐसा नहीं है राधा कई लोग यह भी तो समझते हैं कि इनकी गलत आदतें और व्यवहार जैसे-जैसे यह बड़े होंगे खुद-ब-खुद सामान्य बच्चों जैसे होते जाएंगे ये सभी धारणाएं गलत हैं मीरा गलत हैं या नहीं ये तुम्हें कैसे पता चला राधा <laughs> मैं इसलिए विश्वास से कह सकती हूं कि ये धारणाएं गलत हैं क्योंकि यही सब पहले मैं भी सोचती थी हम hmm. और ये सब सोचकर मैं भी सोनू के बिगड़ते व्यवहार को चुपचाप बर्दाश्त करती थी ये मुझे इतना परेशान करता था कि कभी मैं अपनी किस्मत को कोसती और कभी अपने को झूठी तसल्लियां देकर सहन करती रहती फिर फिर राधा तुम्हें यह कैसे पता लगा कि तुम जो सोचती थी वो गलत है वो यूं हुआ मेरा कि हमारे मोहल्ले के पास एक छोटा सा स्कूल खुला अच्छा मैं सोनू को लेकर वहां गई वहां जाकर पता चला कि यह स्कूल बस मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए ही खोला गया है और जब मैंने वहां सोनू को ले जाना शुरू किया तो ये वहां पहुंचते ही खूब मारपीट रोना चिल्लाना और दंगा करने लगता इसे देखकर तो मुझे बड़ी लग जाती थी मेरा फिर मुझे परेशान देख वहां की विशेषज्ञ ने मुझे सोनू के व्यवहार की सही जानकारी दी अच्छा उसे काम सिखाने के सही तरीके भी सिखाए हम्म और पस्मीरा सोनू में धीरे-धीरे बदलाव आना शुरू हो गया क्या केवल कुछ सही तरीके इस्तेमाल करने से ही सोनू के व्यवहार में परिवर्तन आ गया हां बड़ी हैरानी की बात है सोनू का व्यवहार भी ठीक हो गया और उसने इतने सारे काम भी सीख लिए हां मीरा व्यवहार परिवर्तन के ये तरीके बहुत उपयोगी और सरल हैं तुम भी इन्हें समझकर मोहन को सिखा सकती हो सच हां लेकिन बस इसके लिए यह जानना जरूरी है कि बच्चा कोई भी व्यवहार क्यों करता है कब और किसके साथ करता है और इस व्यवहार के उपरांत उसे क्या मिलता है यानी कोई भी गलत व्यवहार का क्यों कब किसके साथ और फिर क्या परिणाम यह सब समझना चाहिए हां बिल्कुल ठीक बच्चा गलत व्यवहार करके यदि अपनी मनचाही बात मनवा ले हम्म या किसी अप्रिय काम से बच जाए तो वो वही व्यवहार दोबारा उसी उद्देश्य से करेगा राधा बहन हम्म तुम्हारी बातें सुनकर मेरे मन में यह विश्वास जाग उठा है कि मैं भी अपने मोहन को सुधार सामान्य बना सकती हूं क्यों नहीं यह विश्वास मुझ में उत्साह और नई आशा पैदा कर रहा है अच्छा? शादा बहन मैं कल ही तुम्हारे साथ सोनू के स्कूल चलूंगी <laughs> अरे भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है <laughs> और मोहन का साथ पाकर सो नो बहुत खुश होगा <laughs> हम कहां जाएं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख विनीता कृष्णा विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार किरण भार्गव वीना होरा सुचित्रा गुप्ता और सुरेंद्र सेठी बाल कलाकार हेमंत होरा Danyakan Satish Lale, Narman Sanyog Santosh Kumar, tathà Narman evan Prasuti Ramesh Rani Sharma.